चित्त छड़े तू चलम गुणों का कार्य संचल है या गुणों का स्वभाव संचल होता है गुणों का स्वभाव कैसे होता है संचल होता है चंचल होता है मतलब एक जैसा नहीं रहता है परिवर्तित होता रहता है गुणों के स्वभाव में क्या होता है परिवर्तन होता है गुणों का है, नहीं रहता है अच्छा रहता है इतली कर के के कब क्षण निरोध ऐसा ध्यान देना निरोध किया जाता है चित्त का जिस क्षण नि, निरोध किया जाता है चित्त का जिस क्षण में इस अर्थ हो जाएगा चित्त के निरोध क्षण में या चित्त के निरोध काल में चित्त के चित्र का निरोध का वृक्ष हैं ढेय के आकार की का चित्त करना पड़ता है तो जब ढे के आकार का चित्त होता है उस समय अन्य के आकार का होता है तो अन्य जगह से क्या है चित्त को हटा करके ढेय का आकार करते हैं तो अन्य जगह से तो इसलिए संप्रज्ञात में भी क्या है कि संप्रज्ञा समाधि में तो पूर्णता चित्त की वृत्ति का निरोध है और संप्रज्ञात समाधि में पूर्णता निरोध नहीं है लेकिन अन्य के आकार की वृत्ति नहीं है अब पंक्ति लगाये मे यहाँ पर गुण चलन गुणों का स्वभाव संचल होता है इसी करते इसलिए निरोध चित्त क्षण है चित्र के निरोध कारण चित्र के तथा निरोध चित्र चित्त के निरोध काल में चित्र परिणाम की गिरता चित्त का परिणाम कैसा होता है चित्त का परिणाम मतलब अब जो कहा गया अब गुणों का स्वभाव चलायमान होता है इसलिए निरोध काल चित्त के निरोध काल में क्या कहेंगे कहा गया चित्त के निरोध काल में चित्त परिणाम की गिरता चित्त का परिणाम कैसा होता है गुणों का स्वभाव कैसा है, है ना चलाए मान है चित्त भी तो क्या है आपका गुणों का कार्य होने से गुण है तो गुणों का कार्य चित तो चित्त को क्या देते जब उस मतलब जब गुण चला, गुण सेंचल है तो चित्त भी कैसा है तो चित्ट है। चित्ट है। उसका परिवर्तन होता रहता है परिणाम होता रहता है ना चित्र का कैसा परिणाम होता है सब चित्त के विरोध खा का परिणाम कैसा होता है ध्यान देंगे जैसे ये वस्तु है ना तो ये दो चार वस्तु ऐसी नहीं।, नहीं नहीं नहीं रहेगी अच्छा तो इसका मतलब वह है कि प्रतिक्षण इसका परिणाम होता रहता है प्रशिक्षण इसका प्रति यहाँ जो बोध दार्शनिक क्षणिक मानते वस्तु को क्षणिक नहीं है वस्तु तो इस्था है वस्तु वही बनी रहेगी बोध वर्षो तक लेकिन इसके धर्म में बदलते रहेंगे जो प्राचीनता ये स्थान पर जाएगी नहीं तो नूतनता के स्थान पर प्राचीनता परिवर्तन हो जाता है और बुद्धों के आंकड़े वस्तु धर्मी ही क्षमित है यहाँ धर्म ही क्या है परिवर्तनशील नहीं परिवर्तनशील कौन है उसके धर्म तो ध्यान देंगे की शिष्ट का जब निर कर दिया ना असम समाधि में इस समय तो का परिणाम चलता ही रहेगा चित्त का परिणाम चलता ही रहेगा तो किस रूप में परिणाम होता है तो ये देखिए। देखिएन्वयो निरोध परिणाम ध्यान देना निरोध चित्तान्व निरोध कालित चित्त में होने वाला निरोध निरोध कालित चित्त में निरोध के काल में चित्त में होने वाला चित्प्रज्ञा समाधि में क्या किया सभी वृत्तियों का निरोध हाँ तो निरोध के काल में चित्त में होने वाला निरोध के काल में जो चित्त में परिणाम होगा उस परिणाम को क्या कहेंगे निरोध परिणाम क्या कहेंगे निरोध परिणाम कहेंगे परिणाम किसका है चित्त का निरोध के समय चित्त का जो परिणाम होगा उस परिणाम को क्या कहेंगे? निरोध परिणाम का अर्थ हो जाएगा निरोध काल में चित्त में होने वाला निरोध परिणाम और निरोध परिणाम क्या है तो बताते हैं निरोध संस्कार ये हो अभि हो प्रादुर्भाव यहाँ ध्यान संस्कार और निरोध संस्कार दो प्रकार के संस्कार को समझेंगे द्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार जो समाधि के काल में जो संस्कार हैं वो कैसे संस्कार हैं निरोध संस्कार है ना और अन्य अवस्थाओं में जो संस्कार होते हैं ये वे अन्य संस्कार होते हैं जैसे कि समाधि काल में निरोध संस्कार असम्प्रज्ञात समाधि में तो बिल्कुल निरोध के संस्कार होते हैं अब सम्प्रज्ञात समाधि में भी ध्यान देंगे क्या जो है बाय वितयाकार है बाय वित्त्या ऐसी व्यक्ति होती रहती है क्या तो बाय वित्तीकार व्यक्ति का निरोध तो उसमें भी है में का निरोध है और संज्ञा समाधि क्या है अन्य वृत्तियों का आकार के छोड़ करके अन्य आकार की वृत्ति का इसलिए जो है ना जो औतरणिका में था यहाँ पर निरोध के तीक्षण को निरोध कालिकित्त के निरोध, तो निरोध काल में तो चित्त के निरोध काल में तो निरोध काल से दोनों प्रकार तो का काल लेना है संप्रदाय समाधि का काल और असंप्रद्धा समाधि का काल दोनों काल लेने का ले। तो अब देखेंगे कि समाधि के समय जो संस्कार होते हैं वो उ, उस उन संस्कारों को कहेंगे निरोध संस्कार और अन्य समय जो संस्कार होंगे उन्हें कहेंगे व्युत्थान संस्कार निरोध संस्कार दोनों के साथ करेंगे व्युत्थान संस्कार हो निरोध संस्कार और प्रणिका में गुणों का परिणाम कब सीछा गया है चित्त के निरोध के तो समाधि के समय तो समाधि के समय बताइए के संस्कार और निरोध के संस्कार दो का विचार कीजिए तो कौन से संस्कार करेंगे? समाधि के समय व्युस्थान संस्कार और निरोध संस्कार के मध्य में बताइए कौन से संस्कार कब जायेंगे संस्कार कबेंगे कमजोर होंगे तो समाधि के काल में क्या होता है जो स्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार जाते हैं उभर जाते हैं बढ़ जाते हैं यही बताते हैं तो ये यहाँ पर लगाइए कि जो स्थान दुस्थान संस्कार का अभिभोग अभिभोग का दबना अभिभोग है ना जो स्थान संस्कारों का दबना तथा निरोध संस्कारों का उभरना उभरना समझते हैं प्रकट होना उत्तम होना कि व्युत्थान संस्कारों का अविभव होना या व्युत्थान संस्कारों का दबना तथा निरोध संस्कारों का प्रकट होना या उभरना यह निरोधकालिक निरोधन है ना कि निरोध के क्षण में होने वाला या निरोध के काल में होने वाला चिकित्सा निरोध करना में ऐसा अच्छा रहेगा कालिक चित्त में होने वाला क्या कहेंगे निरोधकालिक का, चित होने वाला निरोध परिणाम है निरोध कालिक निरोधकालिक्त में होने वाला निरोध परिणाम क्या है तो क्या बोलोगे निरोध निरोधकालिक चित्त में होने वाला निरोध परिणाम क्या है तो ये बताना पड़ेगा संस्कारों का दबना तथा निरोध संस्कारों का प्रदर्शन यही है तो यही क्या है तो संस्कारों का संस्कारों का तो जाना और निरोध के संस्कारों का भरना निरोध के संस्कारों का प्रकट होना निरोध के संस्कार जितने प्रबल होते जाएंगे समाधि उतनी ही स्थाई होगी अच्छा अब ध्यान देंगे आप यहाँ के समाधि के बाद व्यक्ति उठेगा ना तो उसको स्नान की भोजन की सब व्यवहार की स्मृति आती है ना तो किन संस्कारों के कारण ये सब होता है अब स्थान में जब वो सपना सब व्यवहार करता है अपना इस्लाम ध्यान अपना सब क्रिया करता है धन्ना बोल रहा तो संस्कारों के कारण फिर वो उठ जाना चाहेगा निरुद्धते हैं निरुद्ध संसार समाजी की ओर सीखते हैं अगुस्थान संस्कार विवाह की ओर सीखते हैं ये है तो निरोधकालिक्त में होने वाला यह निरोध परिणाम है इसलिए ज्यादा ज्यादा समाधि में बैठ करके लोग क्या करेंगे संस्कारों को यही ठीक है ऐसा तो बहुत जगह होता है लोग कहते हैं कि कई दिन वर्ष लोग समाधि में बैठे हैं कई बार किसी भाग्यवान को दर्शन होते हैं काफी में मरगण का घाट वगैरह बने हैं तो लो लोग बताते हैं घाटों की खुदाई चल रही थी तो वहाँ वहाँ माथम लोग बैठे थे और उनका ध्यान धन हुआ समाधि दूर हुई तो रणनीति क्या है चारों तरफ चारों तरफ सब नज़र दौड़ाई तो वहाँ कुष्ट को बैठे थे ये गंगा तो तो हाँ तो तो के किनारे तो नहीं लोगों ने बताया ध्यान में थे तो उन्होंने गंगा जल लाओ गंगा जल लाया गया अपने हाथ सड़कों कुछ लोग जो सड़क आ गया को कल्यूट नहीं गया कमंडल में बैठे के उन्होंने स्कूल सड़कों को शूट हो गया पूरा अच्छा क्ल्यूट हो गया ऐसा मसला ढक ब उसमें तो यहाँ नहना है है ऐसे महात्मा लोग होते हैं हिमालय में भी लोग ऐसे रहते हैं हैं तो कभी कभी समाधि में संस्कार प्रत्यात्मक संस्कार चित्त धर्म विस्थान संस्कार चित्त के घर में चित्त के धर्म संस्कार चित्त के धर्म है संस्कार तो धर्म है संस्कार चित्त के घर में है ना प्रत्यात्म का प्रत्यय अर्थ वृत्ति होता है नूप नहीं है या ज्ञान रूप नहीं है प्रत्येक अर्थ ज्ञान भी, भी होता है वृत्ति भी होता है पे प्रत्यात्म का ना वे वृत्ति रूप नहीं है कौन संस्कार संस्कार अलग है वृत्ति अलग है जैसे देखेंगे संस्कार न्याय में क्या कहते हैं संस्कार जन्म ज्ञानम इसमें स्मृति और संस्कार क्या है अनुभव जन सक स्मृति हेतु अनुभव से जन्म हो और इस स्मृति का कारण हो तो अनुभव भी ज्ञान नहीं स्मृति भी ज्ञान है तो अनुभव रूप ज्ञान से जन्म होता है संस्कार और स्मृति रूप ज्ञान का हेतु होता है तो संस्कार को दोनों प्रकार के ज्ञान से अलग है तो वही है की वो क्या है ज्ञान रूप नहीं ज्ञान का वृत्ति रूप इसलिए प्रत्येक का होने पर वे संस्कार नहीं हैं नही वृत्ति रूप नहीं है इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर वे संस्कार निरुद्ध नहीं होते हैं ऐसा कहा जाता है और आप भी इस लगाएंगे दोबारा हमने प्रत्यात्म का किया है वृत्ति रूप है अच्छा थोड़ा ऐसा भी कुछ व्याख्या करो ने प्रत्यात्मता व्यक्त किया है कि उपादा ने कहा वृक्ष उपादान का समस्या ही उपादान वाले मतलब तो इनका उपादान कारण वृत्ति नहीं इनका तो उपाधान ने कहा वृक्ष उपादा ने कहा भी गीताकारों ने किया है मतलब ये वृक्ष उपादान कारण वाले नहीं अर्थात इनका उपादान कारण वृत्ति नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो इनका इनका उपादान कारण संस्कारों का मतलब संस्कार का उपादान कारण चित्त है संस्कार का उपादान कारण क्या है वृत्ति नहीं है अब ध्यान देना यदि संस्कार का उपादान कारण है क्या होती वृत्ति संस्कार का उपादान कारण क्या होती तो भी वृत्ति का निरोध होने पर संस्कार विरुप्त हो जाते है वृत्ति का उपादान कारण होता नहीं वृत्ति किसका उपादान कारण होती संस्कार तो फिर उसका कार्य कौन हो जाता दृष्टि का संस्कार तो वृक्ष का निरोध होने पर संस्कारों का निधन हो जाता तो वृक्ष उपादान कारण नहीं है उपादान कारण चित्त है दृष्टि तो केवल नियत कारण है यही बता रहे हैं पंक्ति लगाएंगे दुन सं न्यूत्थान काली संस्कार ये उत्थान संस्कार गया संस्कार शिष्ट के घर में है वो वित्तीय रूप उपाधान वाले हैं इसलिए वित्तीय का निरोध होने पर, ना निरुद्ध के निरुद्ध नहीं होते हैं नहीं? नहीं? कौन चीजें बिट्टी कौन चीजें उपादान का उपादान करने वाले वृत्ति उपादान कारण कौन वृत्ति रूप उपादान करने वाले वृत्ति कहा है प्रत्यत्म का प्रत्यय रूप उपादान कारण वाले या वृत्ति रूप उपादान कारण वाले वृत्ति रूप उपादान कारण वाला कौन संस्कर्ष को करने वाला कौन? संस्कार तो हो गया कार और उपादन कारण कौन हो गयी नहीं वो वृक्ष वृक्ष उपादन कहाँ बच्च बता रहा हूँ ना वृत्ति को पालन करने वाले कौन संस्कार तो कार्य कौन हो गया नहीं संस्कार वृत्ति तो उत्पादन कारण होगी ना वृत्ति उपादान कारण होगी वृत्ति कहा उत्पादन कारण वाले तो वाले कौन हो गए तो उपादान कारण वाला हो गया संस्कार उपादान कारण वाला हो गया तो जो और उपादान कारण कौन होगी वृत्ति उत्पादन कारण वाला हो गया और संस्कार उत्पादन कारण वाला हुआ कार्य हो गया संस्कार क्या हो गया तो ध्यान देंगे कार्य का निरोध हो जाएगा घटका घट रहेगा मिट्टी का निरोध कर दो तो घट रहेगा लेकिन ध्यान देना संस्कार का उपादान कारण वृत्ति है क्या इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर संस्कारों का निरोध उत्थान संस्कार चित्त के धर्म है वे वृत्ति रूप उपादान कारण वाले नहीं है क्या कहेंगे वे वृत्ति रूप उपादान कारण वाले कौन इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर आरोप न्यूथान संस्कार न निरुद्धा संस्कार निरुद्ध अब जैसे इसको समझो कि जैसे की सुसुप्ति में क्या है की निद्रा एक वृत्ति है निद्रा वृत्ति को निद्रा कार में अन्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है लेकिन संस्कार खत्म हो जाते हैं क्या हर प्रकार जागने पर संस्कार के कारण व्यक्ति सब काम करता है तो संस्कार तो निरुद्ध नहीं होते हैं व्यक्ति का निरोध होने दो पर संस्कारों का निरोध नहीं, नहीं होता भी बता रहे अभ्युत्थान तो काल में जो संस्कार पड़ते हैं ना इसे अभी कौन सा काल है अपने लोगों का व्युत्थान काल तो व्युत्थान काल में जो संस्कार होते हैं उनको व्युत्थान संस्कार कहते हैं और निरोध काल में जो संस्कार होते हैं उन्हें क्या कहेंगे काल में जो संस्कार होंगे तो जैसे संस्कार चित्त के घर में है वैसे ही कहा जाता है निरोध संस्कार अपी चित्त धर्म निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म निरोध संस्कार भी किसके धर्म है चित्त के धर्म ठीक है ये होते है कब निरोध काल में होंगे समाधि काल में हो गए कै अविभव प्रादुर्भाव कहो का क्या है उन, उन दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुर्भाव अविभव का क्या है दस नाव तो क्या है उन दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुर्भाव लग गए क्या लेना है निरोध संस्कारो के सूत्र को उदृष्ट किया है सूत्र है ना व्युथान निरोधित संस्कारियों उसको अच्छा सूत्र में, भागों। प्रादु प्रादु भागों में। क्या अभिभव प्रादुर्भाव सूत्र में और कई क्या लेंगे लग जाएगा अविभव और प्रादुर्भाव अविभव किसका संस्कारों का और प्रादुर्भाव किसका हाँ तो ध्यान देना दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुर्भाव क्या है तो उसको समझाते हैं यह लगाना दोनों ऐसा कर लेना व्युत्थान संस्कार का विभव तथा निरोध व्युत्थान संस्कार का विभव तथा निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है भोता दबके समी लगा लेंगे व्युत्थान संस्कारों का विभो और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है भोता जोड़कर समझी लगा लेंगे, तो इसी को स्पष्ट करते हैं कि व्युत्थान ये अभिभव को स्पष्ट करते हैं व्युत्थान संस्कार संस्कार दबते जाते हैं जब समाधि के द्वारा निरोध संस्कारों पर ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो उत्थान संस्कार जाएंगे, संस्कार ज्यादा विभूत हो जाएंगे तो उसको व्यवहार की इच्छा नहीं रहेगी व्यवहार जगत के व्यवहार की इच्छा नहीं रहेगी ऐसा तो कहते हैं व्युत्थान संस्कार अभिभूत होते जाते हैं या दबते जाते हैं और निरोध संस्कार आ गई और निरोध संस्कार उभरते जाते हैं या बनते जाते हैं निरोध संस्कार बनते जाते हैं या उभरते जाते हैं उसको होते रहते भी कैसे निरोध संस्कार उस होते रहते हैं अब ध्यान देना तो संस्कार किसने होते हैं बताइए किसके धर्म में चित्त के जो दुर्थ संस्कार चित्त के धर्म है निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है तो चित्त क्या होता है कि दोनों अवस्थाओं में बना रहता है न लगाइए निरोध क्षण चित्तम अनवेती जब ज्ञान देना व्युस्थान के संस्कार क्षुण होते हैं के संस्कार करते हैं और निरोध के संस्कार बढ़ते हैं हैं? तो उस समय चित्त की किस को अवस्था को किस अवस्था को प्राप्त होगा निरोध अवस्था को की व्युस्थान अवस्था को निरोध अवस्था को तो वही है निरोध क्षण चित्तम मन व्यक्ति चित्त निरोध अवस्था को प्राप्त करता है चित्त किस प्राप्त करता है निरोध अवस्था को प्राप्त करता है चित्त निरोध काल को प्राप्त करता है चित्त निरोध निरोध का अवस्था निरु चित्तम निरुक्षण निरोध अवस्था को प्राप्त करता है तब तो कर एक चित्त मिलम संस्कार अन्य अन्यथात्व निरोध करना एक चित्त एक चित्त का प्रति प्रतीक्षण होने वाला यह कौन संस्कारों का अन्य अन्य से परिवर्तन संस्कारों का परिवर्तन तो प्रति क्षण होता रहता है परिवर्तन चित्त का है कि चित्त में संस्कारों का है मतलब धर्म धर्मी जो चित्त है तो उसमें परिवर्तन नहीं है परिवर्तन किसने संस्कारों का धर्म का संस्कार धर्म है ना और कल सती और बुद्ध क्या है की वस्तु धर्मी को भी क्षण मानते हैं या धर्मी को क्षण नहीं माना धर्म को छड़ी माना समझी ले जाएगी वाह लेना है क्या संस्कार अन्य अन्य को सत्य के साथ सत्य है एक वह कौन अन वह एक चित्त का प्रति होने वाला यह संस्कारों का परिवर्तन निरोध परिणाम है एक चित्त का प्रति होने वाला यह संस्कारों का परिवर्तन कौन सा परिणाम है निरोध परिणाम है अन्यथात्व सकेंगे ना इससे यहाँ पर निरोध परिणाम समझ के हाँ हिंदुस्थान के संस्कारों का बढ़ना निरोध के संस्कारों का उभरना यही है निरोध परिणाम ये समाधि से होगा व्यास में भी क्या है कि घरे के आकार को छोड़कर अन्य में जरूर है दोनों प्रकार की में से यह सम्भव होगा और तो नहीं होगा नीरोध संस्कार सदा संस्कार से करते है है ना यहाँ पर कदाकर्त कर लेना की यहाँ पर निरोध काल में या निरोध दशा में निरोध काल में सिक्तम संस्कार से सम चित्त संस्कार रूप से सदा कदम लेना निरोल परिणाम के समय परिणाम ठीक है निरोल परिणाम के समय चित्त संस्कार मात्र ऐसी चेत रहता है ये ध्यान देंगे तो संस्कार मात्र ऐसी शेष रहता है कब निरोल परिणाम में लेकिन ये निरोल परिणाम लेना असम्प्रदा समाधि वाला आसन समाधि में चित्त वृत्तीय रूप से नहीं रहेगा रहेगा संस्कार रूप से रहेगा असंप्रज्ञा समाधि में चित्रकार जो है यहाँ पर क्या निरण होने पर निरोना होने पर ये चित्र संस्कार रूप से फेक रहता है संस्कार रूप से फेक है वृत्तीय से रहेगा इसी कारण इस प्रकार या ऐसा निरोध समाधि के प्रसंग में, में कहा गया है, सदस्यों hmm. ऐसा निरोध समाधि के प्रसंग में कहा गया था पहले भी कहा गया था ये असंतृत समाधि में संस्कार माध्यम से दे भेज रहता है समाधि में भेज आकार की बुद्धि हो गई अच्छा तो ये जो है निरोध संस्था का निरोध संस्था का निरोध संस्कारों को बढ़ाएं अब भी उत्थान संस्कारों को धीरे धीरे शिथिल करके समाप्त करते हैं के जाएगा अब देखेंगे तो है। से प्रशांत रहना है यहाँ पर निरोधकालिक शिक्षक ऐसी निरोध कालिक्षिका जब निरोध काल में रहने वाले चित्तिका निरोध काल में रहने वाले चित्त का निरोध काल में रहने वाले चित्त की शांतवाहिकाशांतवाहिका का अर्थ होता है पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित होना चित्त को पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित होना या पूर्ण शांत रूप से बना रहना पूर्ण शांत रूप से, से? बनाया तो निरोध कालिक च की पूर्ण शांति रूप से स्थिति पूर्ण शांत रूप से स्थिति या पूर्ण शांत रूप से जुड़ा संस्कारों से होता है या संस्कार है ना इसका संस्कारों से होता है किन संस्कारों से होता है निरोध संस्कारों से होता है है ना तो जब निरोध संस्कार जितने प्रबल होंगे निरोध संस्कार जितने प्रबल होंगे चित्र उतने अधिक देर तक पूर्ण शांत होकर इस बना रहेगा ठीक है पूर्ण शांत होकर शांतवाहिका कथ है पूर्ण शांत रूप ऐसी प्रभावित होना किसका प्रभावित होना पूर्ण शांति रूप से सुभा होना या पूर्ण शांति रूप से स्थित रहना भी कह सकते हैं पूर्ण शांति रूप से स्थिति संस्कार से होती है निरोधकालिकी पूर्ण शांति रूप से स्थिति किस संस्कार ऐसी निरोधकालिकी पूर्ण शांति रूप ऐसी निरोध संस्कार ऐसी होती है भाष्य देखेंगे निरोध संस्काराध्य निरोध संस्कार प्रशांत वालिदा शिक्षक भगवती निध संस्कार से चित्तक से प्रशांत वाहिता में संस्कार आया है संस्कारात्मोध संस्कार प्रशांत वाहि लिखा है सूत्र में तो प्रशांत वाहिका किसकी चित्तको कर और चित्तक सूत्र में जो लिखा है ना सस्त तो सत्य का सत्य का क्या निरोल है और कौन सा चित्त निध का चित्त आप तो निरोध के संस्कार से चित्त की निरोध के संस्कार से चित्त के संस्कार से चित्र अत्यंत शांत रूप से स्थित रहने वाला होता है देखिए या निरोध के संस्कार से चित्त की अत्यंत शांत रूप से स्थिति होती है प्रशांतवाहिका अर्थ है अत्यंत शांत रूप से प्रवाहित रहना या अत्यंत शांत रूप से स्थिति और अत्यंत शांत रूप से स्थिति को तो किसकी अपेक्षा करती है तो एक विश्लेषण यहाँ दिया हुआ है निरोध संस्कार अभ्यास इच्छा निरोध संस्कार के अभ्यास की निरोध संस्कार के अभ्यास की कुशलता की अपेक्षा से पाठों का कुशलता तो निरोध संस्कार के अभ्यास की कुशलता की अपेक्षा से होने वाली निरोल संस्कार के अभ्यास निरोल संस्काराभ्यास की कुशलता से होने वाली किसी मुशलता निरोल संस्कार निरोध संस्कार संस्कार का अभ्यास कैसा होगा कि अधिक ऐसी अधिक समय जो है ना ध्यान में समाधि बैठना निरोध संस्कार का अभ्यास कैसे होगा अधिक से अधिक समाधि में बैठना तो निरोध संस्कार के अभ्यास की कुशलता चलो तो उस अभ्यास की कैसी हो जाएगी खूब कुशलता आनी चाहिए में जितने दिन लोग लोग लो ऐसे है निरोध संस्कार से अभ्यास की निरोध संस्कार अभ्यास के कुशलता की अपेक्षा से होने वाली क्या मैंने कहा निरोध संस्कार अभ्यास निरोध संसार संस्काराभ्यास के कुशलता की अपेक्षा से किसकी कुशलता संसार कुशलता की अपेक्षा से होने वाली या निरोध संसार संस्कार की कुशलता की अपेक्षा करने वाली चित्त की प्रशांत वालिका होती है या चित्त की अत्यंत शांत रूप से होती है प्रशांत वालिका किसकी अपेक्षा करती है यह जो संस्कार की है, बिल्कुल से प्रशांतरण जैसे चरम रहित जल हो और जो कंप कमित किया दीप सीपक जला दोस्त पर जला दिया में लगा हुआ चीज ऐसी नहीं अब ध्यान देंगे सब संस्कार मानगे तो पूर्व में जो है ना कैसे संस्कार आए थे किन निक संस्कारों से ये स्थिति बताई थी हाँ तो तत्कार थे निरोध तो तत्संस्कार मान लेकर निरोध संस्कारों के मंद हो जाने से ऐसी निरोध संस्कारों के कमजोर हो जाने से जब निरोध संस्कार मंद पड़ गए तो कौन से संस्कार प्रबल हो जाएंगे? अब ध्यान देना तो वही बताते हैं निरोध संस्कार के मंद होने आरोप या निरोध संस्कार की मंदता होने पर धर्म संस्कार है जो संस्कारों के मन होने पर संस्कारों के द्वारा निरोध निरोधर्मा संस्कार संस्कार निरोध संस्कार कर लेना धर्म संस्कार क्या हुआ निरोध संस्कार अभिभूत हो जाता है मतलब डब जाता है कौन डब जाता है और किसके द्वारा और कब संस्कार हो हो तो भी होने पर यहाँ क्या लिखा है मतलब किसकी मंदा होने आरोप बिल्कुल ठीक है निरोध संस्कार की मंदता होने पर, मतलब निरोध संस्कार के कमजोर होने पर आरोप संस्कार के द्वारा निरोध संस्कार अभूत हो जाता है जब जाता है कमजोर हो जाता है तो जन जन्मानसर ऐसी संस्कार इस प्रबल है निरोध को समाधि हो पाया In वो ना की दोनों ओर में थी पर अभ्यास डाल संस्कार ध्यान देंगे संस्कारों से उत्थान होगा संस्कारों से क्या होगा और संस्कारों से क्या होगा निरोध दोनों संस्कारों से होगा ना धर्मणा संस्कार संस्कार मतलब किसका संस्कार का धर्म वाला संस्कार अर्थात होता है संस्कार अर्थात संस्कार और निरोध धर्म संस्कार लेनाध संस्कार निरोध रूप धर्म किसका है संस्कार का निरोध रूप संस्कार बताइए तो अभी किस परिणाम को बताया गया अंत सूत्र में निरोध परिणाम से।, से क्या होता है की की की रूप से रहती रहती है है इसलिए सागर को बहुत सौगम रहने का साधन न करो को बाकी मन है अब यहाँ पर निरोध परिणाम हो गया अब समाधि परिणाम बता रहे हैं समाधि परिणाम किस कैसे समाधि परिणाम चित्त का समाधि परिणाम क्या है बताते हैं सर्वाथका और एकाग्र कौाग्र कौ है न सर्वाथता और एकाग्रता क्या गर्वाथिकाह होता बोलोगी एकाग्रता का विरोधी शब्द बोलो एक आग्रता का विरोधी सब बोलो ठीक बोलो क्या लगाकर बोल दो अनेक आग्रता एक आग्रता का विरोधी क्या है सुनेक आग्रता तो सरवा हटा कर अनेक आदरता और एक आग्रता इनका छह और तो समाधि में क्या होगा अनेक एकाग्रता का उदय होगा कि एकाग्रता में छ होगा एकाग्रता का और अनेक्रता का यही है सर्वाग्रता मतलब अनेकाग्रता अनेकाग्रता का छय और एकाग्रता का उदय ये चित्त का समाधि परिणाम है ये चित्त का क्या है समाधि परिणाम हुआ बहुत अच्छी बात है मतलब अनेकाग्रता का क्षय और एकाग्रता का उदय चित्त का समाजी परिणाम का समाजी परिणाम क्या है और एकाग्रता का अब देखो अब सर्वाथता चित्त धर्म सर्वाथता का ख्याल है अनेकाग्रता अनेकाग्रता चित्त का धर्म है और एकाग्रता भी किसका धर्म है और एकाग्रता भी चित्र का धर्म है और सर्वाथता छयाथा का किसके साथ सर्वास्त्रता उदय के साथ है या छह के साथ है तो सर्वास्था का छह छह का मतलब अनेकाग्रता का तिरुभाव अनेकाग्रता का एकाग्रता उदय उदया का अविर्भाव और एकाग्रता का आविर्भाव एकाग्रता का समझी लगी अब चाहे सर्वास्था किसका धर्म है चित्र का और एकाग्रता किसका धर्म है तो एक एकाग्रता किसने होगी अच्छा और सर्वाग्रता भी किसने होगी तो चित्र के धर्म कौन हो गए तो अच्छा और धर्मी कौन होगा चलिए उन दोनों के उन की तय धर्म इसमें उन दोनों के धर्मी रूप ऐसी चित्तम अंगतम चित्त अंगत रहता है चित्त विद्यमान रहता है लेकिन कै तो धर्मस्त्र उन दोनों के धर्मी रूप ऐसी किसका धर्मी सर्वाग हाँ सर्वाग्ता और एकाग्रता रूप ऐसी किस्त विद्यमान रहता है लगे ना कैसे क्या लेंगे अरे एक महीने ऐसी थोड़ा ऐसा समझो हाँ ये भी ठीक है कहा आपने सर्वाग्रता हो एकाग्रता के धूमि रूप से और कुछ हो तो सकता है क्या यहाँ अच्छा ठीक है यही है, है आगे चलिएगा तद इदम चित्तम अपारोह स्वार्थभूत धर्मयोह अनुगतम समाधे सदिदम जनन यो हो सा धर्मयो हो अनुगतम जैसा मैं कुछ देखेंगे अपजन यो हो अपजनन अपन उपजन तो यहां पर ध्यान देना अपाय का अर्थ यहां पर छह है छजनन का अर्थ है उदय सूत्र में छः उदय दो का क्या है उपजन का क्या थे अच्छा और पहले वास्तव में छह बार क्या किया था यही भाव तो अपाय का हो गया छह या कि उपजन का क्या होगा फिर आविर्भाव या उदय जब भैया मतलब इसका अर्थ होगा छह और छह और किसका छह किसका उदय ये था। था। था। चलिए तो ये हो जाएगा छय और उधर स्वार्थ भूत धर्मयो हो का अर्थ है चित्तयो या चित्त में होने वाले चित्त में स्वास्थ्य स्वास्थ्यों का अर्थ है चित्त में होने वाले चित्त में होने वाले कौन चित्त में होने वाले एकाग्रता और अनेकाग्रता रूप धर्म अनुगर ऐसा करेंगे अपायोग धर्मयोह चित्त में होने वाले छ तथा उदय रूप धर्म चित्त में होने वाले छ तथा उदय रूप धर्मों में इन धर्मों में अनुगत रहने वाला सभीगम चित्तम अनुगत रहने वाला हुआ चित्र धर्म तो अलग अलग हो गए और दोनों दोनों दोनों में तो दोनो तो तो दोनो में में में चित्त चित्त चित्त रहेंगे, तो तो धर्मों धर्मों रहेगा रहेगा ना, अनुगत रहने वाला चित्त, दोनों धर्मों में अनुगत रहने वाला चित्र समाधि समाधि को तो प्राप्त होता है या समाहित हो जाता है मतलब चित्त के धर्म में क्षय और उदय में ऐसा चित्त के धर्म छह और उदय के समय चित्त के धर्म छह और उदय के समय विद्यमान रहने वाला चित्त समाधि को प्राप्त हो जाता है के धर्म में छह और उदय रूप धर्मों के होने पर या इन धर्मों में अंगत रहने वाला इन धर्मों में अंगत रहने वाला चित्त किसको प्राप्त होता है समाधि को प्राप्त होता है क्या चित्त समाधि परिणामा हुआ चित्त का समाधि परिणाम है अच्छा चित्त समाहित हो जाता है समाधि तो समाहित तो हो जाता है तो समाहित होना ही चित्त का चित्त का परिणाम क्या है अच्छा और सूत्र में समाधिक परिणाम किसको कहा था छय और उदय को और यहाँ क्या है कि छह और उदय के होने पर अंगत रहने वाले चित्र को समाहित होने को समाधि परिणाम रहा है छय और उदय के समय अनुगत रहने वाले चित्त को समाई होना क्या है समाधि परिणाम है और जब छोड़ उधर चलेगा तो शुक्र तो तो लगा तो लेना थोड़ा और प्रते वजिन्य प्रते वजिन्य हाँ सा और देखेंगे तथा पुनः शांत हो रि कहो तुल काग्रता परिणाम शांत हो दिख तुझे तथा उसके पश्चात किसके पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात समान परिणाम के पश्चात अब ध्यान देना है कि चित्त की वृत्तियाँ तो क्षणित है ना जब के आकार की वृत्ति कर ली गई अपने के आकार की कर ली गई तो एक ही वृत्ति लगातार बनी रहेगी या उससे समान वृत्ति बनी रहेगी लगातार जैसे मान लेना किसी में जो है ना श्री कृष्ण का ध्यान दिया धेय श्री कृष्ण तो कृष्ण आकार वृत्ति हो गयी किसी तो वही वृत्ति बनी रहेगी या उससे समान वृत्तियाँ होती रहेंगी उसकी समान वृत्तियाँ होती रहेंगी मतलब असमान वृत्ति कोई नहीं हो विजाती वृत्ति नहीं होगी ज्ञातन में या तो उसमें क्या आ जाता है ध्यान में विजातीय विजाती प्रत्यंतरिक प्रजाती प्रत्यक प्रत्य है ना प्रजाति प्रत्यय प्रत्य प्रवाह प्रवाहता है ना वृत्तियों का तो वही बात यहां पर है की क्या होगा की समान वृत्तियाँ शांत समान वृत्तियाँ शांत और होती रहेंगी मतलब पूर्व वृत्ति शांत हो जाएगी और नई वृत्ति का उदत हो जाएगा तथा करते हैं समान परिणाम के पश्चात ऐसी पुनः प्रतियोगान का शांत और उदित होते रहना समान वृत्तियों का तुँदुन। तुँदुन। तुँदुन। समान वृत्ति समझते हैं राम का ध्यान कर रहा है तो रामाकार वृत्ति उसकी बनी रहे हैं मतलब बीच में वित्तीकार वृक्ष न हो रामाकार वृत्ति भी बनी रहे तो उन सभी वृत्तियों को क्या कहेंगे फुलते हैं समान है ना एक वृत्ति रामाकार दूसरी भी रामाकार तीसरी भी रामाकार को क्या कहेंगे फुल फिर तुल्य वृत्तियों का शांत तो और उपित होते रहना तो पूर्व वृत्ति शांत हो जाएगी और नई वृत्ति हो जाएगी तो तुल वृत्तियों तो का शांत तो और उदित होते रहना चित्त का एकाग्रता परिणाम चित्त का दोबारा लगाएंगे तथा का पश्चात समाधिक परिणाम के पश्चात समान वृत्तियों का शांत और उदित होते रहना चित्त का एकाग्रता परिणाम तो तीन परिणाम हो गए निरोध परिणाम हो गया और समाधि परिणाम हो गया और कौन परिणाम आया ये एक परिणाम आया ऐसा जो है ना ये तीन प्रकार के परिणाम है योग सूत्र में बहुत कुछ विश्लेषण हैं। और आगे भी परिणाम आएंगे आगे परिणाम फिर कैसे आएंगे ये आएंगे वो धर्म लक्षण धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्थ परिणाम बहुत उसमें किसी का बहुत विचार किया गया है